राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 2 के छात्रों के लिए कार्यक्रम यह कार्यक्रम इन शब्दों पर आधारित है ऊपर नीचे आगे पीछे आलेख निर्मला जैन का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं कृति चौधरी here now आगे उनके आगे पीछे पीछे आगे ऊपर नीचे नीचे ऊपर आगे पीछे पीछे आगे ऊपर नीचे नीचे दादी चांद तो इतना ऊपर है फिर नीचे कैसे उतर आया पानी तो उससे बहुत नीचे है पर पानी पर चांद की छाया पड़ रही है हां भाई आंगन में ऐसे के गड्ढा बन गया है ना उसी में पानी भर गया है ऊपर बादल नीचे पानी चांद पर बैठी बुढ़िया नानी ऊपर बादल नीचे पानी चांद पर बैठी बुढ़िया नानी स्वर बा हम भी तो ऊपर छत पर खड़े-खड़े चंदा मामा की तरह सबको देखते रहते हैं पर नीचे वाला हमें नहीं देख पाता दादी एक दिन कुछ बच्चे नीचे गली में लड़ रहे थे हम ऊपर से उनकी लड़ाई देखते रहे लड़ते-लड़ते बड़ी देर हो गई थी पर लड़ाई नहीं खत्म हो रही थी हम दोनों ने सलाह करके एक गेंद नीचे फेंक दी फिर क्या हुआ मालूम है वे लोग लड़ाई झगड़ा भूलकर इधर-उधर देखने लगे कि गेंद कहां से आई और फिर उसके पीछे भागे ठीक है बच्चों लड़ाई खत्म हो गई चलो यह तो अच्छा ही हुआ पर कभी-कभी ऊपर कभी वाले भी चक्कर में फंस जाते हैं चलो इसी बात पर अब तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं हां दादी सुनाओ एक नगर में एक राजा रहता था राजा का एक बहुत ऊंचा महल था हम राजा के एक लड़का था वो बड़ा शरारती था अच्छा हम वो रोज अपने महल की छत पर जाता था ऊपर से नीचे की हर चीज छोटी-छोटी दिखाई देती थी हां ये सब उसे बड़ा अच्छा लगता था कभी-कभी शरारत में आकर वो ऊपर से राह चलते लोगों के कंकड़ पत्थर भी मार देता था मा? हां नीचे वाला जब इधर-उधर देखता तो लड़के को बड़ी हंसी आती एक दिन लड़कों का एक झुंड आपस में बात करता हुआ निकल रहा था राजा के लड़के ने सोचा कि अगर मैं इनके ऊपर एक कंकड़ फेंक दूं तो ये सब बातें करना भूल जाएं वो जब कंकड़ उठाकर नीचे की ओर झुका तो उसके सिर की टोपी नीचे गिर पड़ी <laughs> टोपी बड़ी कीमती थी जिस लड़के के ऊपर टोपी गिरी वो उसे लेकर भाग गया राजा का लड़का शोर मचाता हुआ जब नीचे आया तब तक लड़का बहुत दूर भाग चुका था <laughs> अच्छा हां वो अपनी शरारत पर बहुत पछताया फिर उसने ऊपर छत पर चढ़कर कभी किसी को कंकड़ नहीं मारा हां बच्चे कैसी लगी कहानी तुम्हें अच्छी लगी राजा के लड़के को करने का फल खूब मिला हम्म अच्छा बच्चों अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूं जरा सोचकर बताना हां हां दादी, दादी पूछो हम्म तो हम सब कहां बैठे हैं चारपाई पर हम्म ठीक है अब कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं तुमसे ऊपर हो जाऊं हां पर एक शर्त है मुझे चारपाई से नहीं हटाना है तुम्हें हम्म ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा हो सकता है कैसे अरे तुम नीचे जमीन पर बैठ जाओ तो मैं तुमसे ऊपर हो जाऊंगी हां दादी <laughs> अब हम नीचे और तुम ऊपर अच्छा अब यह बताओ कि तुम मुझे बिना अपनी जगह से हटाए नीचे कर सकते हो हां दादी अगर हम ऊंची मेज के ऊपर चढ़ जाएं तो हम तुमसे ऊपर और तुम हमसे नीचे <laughs> हां बिल्कुल ठीक यानि ऊपर को हम नीचे भी बना सकते हैं और नीचे को ऊपर है ना अजब तमाशा है ये कितना अजब तमाशा उपर ही नीचे हो जाता नीचे ही ऊपर हो जाता ऊपर के ऊपर कुछ रख दो तो ऊपर नीचे हो जाता नीचे के नीचे को चला तो तो नीचे ऊपर हो जाता ए ये कितना अद्भुत तमाशा जैसे ऊपर नीचे का तमाशा है वैसे ही आगे पीछे का भी वो कैसे देखो अभी मेरे आगे मुन्नू बैठा है ना यानी मैं मुन्नू के पीछे हूं और अगर मुन्नू मेरे पीछे आएगा तो आप मुन्नू आगे हो जाएंगी ठीक कहा तुमने दादी दादी दादी दादी और अगर मैं आप दोनों के बीच में आ जाऊं तो अच्छा पोपटलाल जी आप बीच में आ गए हैं तब आपके पीछे और दादी आपके आगे हम्म दोस्तों आज हम तुम्हें जो गाना सुनाने जा रहे हैं वो भी आगे पीछे का ही गाना है जरा सुनो तो इस गाने में किसे किसके आगे पीछे बताया है दोस्तों ये गाना है गाय का बकरी का हम्म और शेर का जरा ध्यान से सुनना कौन गया आगे और कौन गया पीछे हम बा बा करती गाय चली बा बा करती गाय चली भाई आगे आगे गाय चली पीछे से एक आई बकरी पीछे से एक आई बकरी संग चलूंगी बोली बकरी तो गैया ने क्या कहा गैया बोली पीछे आजा गैया बोली पीछे आजा मैं आगे तू पीछे हो जा गैया बोली पीछे आजा मैं आगे तू पीछे हो जा पीछे बकरी अरे पीछे बकरी गैया आगे जाते थे वो भागे भागे और तभी PIECCHE SE AYA EK SHIER PIECCHE SE AYA EK SHIER BAKRI ÁGAE PIECCHE SHIER BAKRI KE AGAE THI GAYA BAKRI KE AGAE THI GAYA BAHAN BAHAN KERTI BHAGI GAYA गाय बकरी और शेर पहाड़ की पगडंडी पर भाग रहे थे कैसे गैया आगे पीछे बकरी गैया आगे पीछे बकरी पग डंडी थी सकरी सकरी बकरी के पीछे था शेर बकरी के पीछे ता शेर आगे बकरी पीछे शेर भाई आगे बकरी पीछे शेर अब ये क्या हुआ तभी शेर का फिसला पांव हम तभी शेर का फिसला पांव वो पहाड़ से गिरा धड़ाम बकरी पीछे से चिल्लाई बकरी पीछे से चिल्लाई दैया माई गैया माई जान बच गई खैर मनाओ चलो चले अब वापस आओ और दोस्तों इस तरह जान बच गई गाय और बकरी की वे दोनों वापस ghar ki or chale aur dosto is baar ab ki bari bakri aage arre ab ki bari bakri aage piche gayiya bakri aage aage piche piche aage aage piche piche aage aage piche piche तो दोस्तों कैसा लगा गाय बकरी और शेर का गाना बड़ा अच्छा गाना हम अब भाई जरा यह बताओ बकरी आगे थी या पीछे बकरी थी गाय के पीछे और शेर के आगे हम और जब गाय और बकरी वापस मुड़ी तो तब बकरी आगे आगे पीछे बिल्कुल ठीक दोस्तों अब आज के कार्यक्रम का तो समय समाप्त हो रहा है तुम इस कार्यक्रम के बाद भी ऐसा खेल खेल सकते हो भाई जिसमें कभी तुम आगे हो जाओ और कभी पीछे ध्यान रखना आगे पीछे होने के लिए तुम्हें अपनी जगह से हिलना नहीं है सुपर ya प्रति सहयोग रमेश रानी शर्मा कैसेट संकलन रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम निगम